मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा? बोले बोले की आज्ञा है कर नहीं जब उन्होंने हमें बिठा दिया तो, और दिया। और तो बड़े अन्य मनस्क बैठे थे जैसे बड़ा अपमान हुआ हो अभिमान पर सीधी चोट लगी थी लेकिन उनको लग रहा था कि शास्त्रार्थ शुरू हो अभी बताता हूं इसको कुछ आता तो है नहीं कबीरदास जी से बोला पूछो क्या पूछना कबीरदास जी बोले और तो कुछ नहीं पूछना यही पूछना है कि शास्त्रार्थ करने आए तो पढ़े लिखे तो हो गया आप बोले हाँ हाँ पढ़े लिखे कैसी बात करते हो पढ़े लिखे हैं अच्छा तो एक बात पूछे हाँ पूछो बोले समझकर पढ़े हो कि पढ़कर समझे हो पढ़ ही समझे कि समझ पढ़े कहो अहो दुज राय और सुन के बात कबीर की पंडित रहे हे अब उत्तर देते ना बने कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि समझकर पढ़े हो कि पढ़कर समझे हो और अगर वो ये कह दें पंडित जी कि हम समझकर पढ़े हैं तो कबीरदास जी तुरंत पूछेंगे जब समझ ही लिया था तो पढ़ने की क्या जरूरत थी अगर समझकर पढ़े हो तो समझ लिया था तो पढ़ने की क्या जरूरत है और अगर वो कहें कि पढ़कर समझे हैं तो कबीरदास जी तुरंत कहेंगे कि अगर पढ़कर समझे होंगे तो पुस्तक समझी होगी उसे नहीं समझा होगा उस तत्व को नहीं समझा होगा ग्रंथ समझा होगा कैसे कह रहे हो कि ग्रंथ समझा होगा उसे नहीं समझा होगा हम बोले अगर ग्रंथ समझा है उसकी एक ही पहचान है तभी तो शास्त्रार्थ करने आए हो दूसरे को हरा रहे हो और अगर ग्रंथ के माध्यम से उसे जान लिया होता तो दूसरा ही समाप्त तो हो जाता तो हराने की जरूरत क्या थी शास्त्रार्थ करने की जरूरत क्या थी इसलिए अनुभवी आदमी की बड़ी कीमत है अनुभवी पुरुष की बड़ी कीमत है बड़ी महिमा है और हमारे यहां गुरु उन्हीं को कहा जाता था जो अनुभवी पुरुष होते थे और इसीलिए शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि राम जी अपने धाम को कैसे गए शंकर जी ने जवाब नहीं दिया और पार्वती जी ने पूछा भी नहीं नहीं कह सकती थी क्या हमारा एक प्रश्न रह गया पर पार्वती जी तो कहती तुम कृपालु सब संशय हरेव राम स्वरूप समुझ मुही परेव मुझे राम जी का स्वरूप समझ में आ गया कैसे शंकर जी ने इसलिए उत्तर नहीं दिया कि राम जी अपने धाम को प्रजा सहित कैसे गए क्योंकि शंकर जी ने कहा पार्वती अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो अब यह बड़ी अद्भुत बात है अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो उसमें आना जाना ही नहीं है ब्रह्म में आना जाना नहीं है है ना इससे सिद्ध होता है कि राम जी साक्षात ब्रह्म है आना जाना इनमें दिखता है लेकिन इनमें आना और जाना नहीं है अच्छा देखो आए तो वो जो यहां ना हो आए तो वो जो यहां ना हो और जो यहां पहले से उसका आना कैसे होगा और जाए तो वहां वो जो वहां ना हो कहा उसको कहा जहां प्रभु ना इसलिए उनमें आना जाना नहीं होता इसे ऐसे समझा जा सकता आप एक कमरा बनाएं चलता फिरता छोटा मोटा झोपड़ी बना ले तो झोपड़ी बनाने के लिए सारा सामान लाना पड़ेगा उसकी दीवाल बनानी है छत बनानी है कि सब लाना पड़ेगा कि नहीं अच्छा एक बात सोचो लेकिन ये मकान बनाकर जिस पोल में आप बैठेंगे उसको कहां से लाना पड़ा मकान के लिए सब सामान लाना पड़ेगा लेकिन जिस पोल में जिस अवकाश में आप बैठे उसे तो कहीं से लाना नहीं पड़ा लेकिन उसके बिना बैठ सकते थे क्या सारा सामान हो और वो ही ना हो तो भी नहीं बैठ सकते अच्छा अब एक बात और सोचे आपको लगे कि तोड़ दो ये कमरा दूसरी जगह बनाएंगे तो सारा सामान आप तोड़ सकते हैं फेंक सकते हैं वापिस भेज सकते हैं लेकिन इस को न तोड़ा जा सकता है ना कहीं भेजा जा सकता है तो दूसरी जगह फिर जाकर बनाएंगे तो सामान तो यहां से वहां गया लेकिन जिस आकाश में आप बैठे थे वह यहां से वहां क्यों नहीं गया क्योंकि वहां भी वह था यहां भी वह है बीच में भी वह है आप तो जहां दीवाल खड़ी कर लेते हैं छत डाल लेते हैं वहीं उसका अनुभव होने लगता है उसमें आना जाना नहीं होता इसी तरह इस शरीर के सामान का आना जाना होता है पर इस शरीर में जो व्योम समाया हुआ है उस ब्रह्म का आना जाना नहीं होता जहां शरीर निर्मित होता वहीं उसका अनुभव होने लगता है वह सर्वत्र है इसलिए उसमें आना जाना नहीं राम सच्चिदानंद दिनेशा और यही कारण है अब रामचरित मानस अगर पढ़े बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आग्रह मुक्त होकर तो रामचरित मानस में राम जी के किसी धाम से आने का वर्णन नहीं है इसको अन्यथा ना ले जो किसी धाम से उनका आना मानते हैं मैं उनके विरुद्ध नहीं कुछ कह रहा हूं पर रामचरित मानस में जो लिखा है सो कह रहा हूं सुर समूह विनती करज निज धार जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम भगवान आए कि प्रकटे प्रकट हुए तो कहां प्रकट हुए बोले जहां होगा वहीं तो प्रकट होगा तो भगवान के लिए उपाधि क्या लिखी जगन जगन्निवास जग भगवान जग निवास है इसके दो अर्थ हैं जगत में जिनका निवास हो वे जगन्निवास और इस जग का ही जिन में निवास हो वे जगन्निवास आप कहेंगे तो बड़ा मामला खराब है जगत में परमात्मा की परमात्मा में जगत कुछ समझ में ही नहीं आता चलो हम छोटी सी बात आपसे कहें आप मकान में तो रहते ही हैं और मकान में आपका अपना कमरा होगा और कमरे में किड़ भी होंगे तो किवाड़ तो सबको दिखते हैं दिखते हैं। और किवाड़ का ज्ञान भी सबको है ठीक है लेकिन अजीब बात है जो नहीं है उसका ज्ञान है कैसे अगर कोई पूछे कि किवाड़ में लकड़ी है कि लकड़ी में किवाड़ है तो उत्तर देने में कठिनाई है अगर कहें कि लकड़ी में किवाड़ हैं, तो किवाड़ को अलग करो लकड़ी को पड़ी रहने दो एक तरफ अगर कहें किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को अलग कर दो किवाड़ रह दो तब तो कहना पड़ेगा कि नहीं साहब लकड़ी में किवाड़ है अगर यह कहते हैं तो किवाड़ अलग करने पड़ेंगे किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को अलग करना पड़ेगा तब क्या कहेंगे नहीं नहीं लकड़ी के किवाड़ है अच्छा लकड़ी के जब किवाड़ बनाए तो कुछ बनाना पड़ा क्या उसमें बोलना अंत में क्या कहना पड़ेगा कि लकड़ी ही किवाड़ है लकड़ी के एक रूप को किवाड़ कहते हैं लकड़ी के ही एक रूप को कुर्सी कहते हैं लकड़ी के ही एक रूप को चौकी कहते हैं लकड़ी के ही एक रूप को तखत कहते हैं मेज कहते हैं स्टूल कहते हैं न स्टूल है न मेज है न तखत है न कुर्सी है उसके रूप हैं पर सर्वत्र लकड़ी ही है मुझे भी यही लगता जैसे लकड़ी के ही एक रूप को किवाड़ एक रूप को खिड़की एक रूप को कुर्सी एक रूप को, को मेज स्टूल आदि कहते हैं इसी तरह परमात्मा तो एक ही है उसी के एक रूप को आदमी एक रूप को स्त्री एक रूप को बालक एक रूप को वृद्ध ये रूप उसके अनेक है पर स्वरूपता परमात्मा ही है परमात्मा ही है परमात्मा ही है दूसरा कुछ नहीं जैसे स्वर्ण में आभूषण कल्पित हैं, जैसे लकड़ी में अनेक फर्नीचर्स कल्पित हैं इसी तरह परमात्मा में जगत कल्पित है और वे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम है इसलिए उनमें आना जाना नहीं तो जग निवास वे जगन निवास हैं अच्छा यहां जगन्निवास कहा और आए नहीं प्रकटे भगवान व्यक्त होते हैं अव्यक्त होते हैं इसीलिए श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वह अमृतमय वचन वे कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है अव्यक्त है और जिस दिन व्यक्त हो जाए उसी दिन भय प्रकट कृपाला जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम अखिल लोक विश्राम अच्छा पहले भी मनुष्तरूपा के सामने प्रकट हुए तो भी विश्ववास प्रगटे भगवाना विश्ववास जगन्निवास और सुनो एक बात जिससे सिद्ध होता है कि श्री राम जी को सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में ही तुलसीदास जी ने देखा कैसे बोले जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार हुआ पृथ्वी व्याकुल हुई रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई ब्रह्मा जी ने कहा जा करते दासी सो अविनाशी हमरे मिलकर गए प्रार्थना की प्रार्थना हुई लेकिन प्रार्थना तो शुरू हुई नहीं झगड़े शुरू हो गए यही सबसे बड़ी विडंबना कि जब जब भगवान को पाने के लिए प्रार्थना की बात उठती है तो प्रार्थना शुरू नहीं हो पाती झगड़े शुरू हो जाते हैं फिर प्रार्थना तो हो ही नहीं पाती झगड़े ही होते रह जाते हैं इसलिए ईश्वर की प्रार्थना को लेकर जितने झगड़े हुए हैं यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्यों प्रार्थना करें हाँ जरूर करें लेकिन कहाँ करें बोले वैकुंठ में चलो भगवान वहीं मिलेंगे क्षीर सागर वाले बोले नहीं, गलत आजकल कल सागर में वहां चलो वैकुंठ वाले बोले कैसी बात करते हैं ही वैकुंठ में क्षीर सागर क्यों जाएंगे क्षीर सागर वाले बोले तुम्हें पता है लक्ष्मी जी प्रकट हुई है सागर से भगवान ससुराल में वहीं है अब विवाद शुरू बोलो वैकुंठ जाए कि क्षीर सागर अब प्रार्थना तो रह गई बीच में एक दल हो तो दल हो दो दल मिल जाए तो दल दल और इस दल दल से निकलना कठिन बड़ा मुश्किल झगड़े ही इसी पे कि भगवान वैकुंठ में है कि क्षीर सागर दो दल बन गए ना ही क्षीर सागर अब क्षीर सागर वाले बैकुंठ वालों से बात ही ना करें और बैकुंठ वाले क्षीर सागर वालों से ना बोले तुलसीदास तो जी से किसी ने पूछा किसकी बात सही है बैकुंठ की बात सही है कि क्षीर सागर की बात सही है आहा वे आहामती मानव थे सब जाति लगी उनको तुलसी और तुलसी दल में दल ही दल है पर दूर रहे दल से तुलसी तुलसीदास जी बड़ी अनोखी बात कहते हैं वे कहते हैं कि हम ना बैकुंठ की बात करें रहे हैं ना क्षीर सागर की बोले फिर क्या कह रहे हो बोले जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तगट सदा ते रीति सबकी बात ठीक है जिसकी जहां निष्ठा है जहां भावना है जहां भक्ति है भगवान वहीं है बैकुंठ वालों के लिए वैकुंठ वाली बात ठीक है क्षीर सागर वालों के लिए छीर सागर की बात ठीक है तो बोले ये झगड़ क्यों रहे अगर दोनों की बात ठीक है सिदास बोले एक अक्षर की वजह से झगड़ रहे एक अक्षर सचमुच हमारे झगड़े खत्म हो जाए अगर एक एक अक्षर इधर का उधर कर दें कैसे बोले ही की जगह भी लगा लो झगड़ा खत्म बैकुंठ में भी हैं कोई झगड़ा नहीं बैकुंठ में ही हैं झगड़ा शुरू तो चीर सागर वाला कहेगा चीर सागर में ही है निराकार ही है तो दूसरा कहेगा साकार ही है भी लगा लो क्या कठिनाई है निराकार भी हैं, साकार भी हैं, बैकुंठ में भी हैं, चीर सागर में भी हैं, वहां भी हैं, यहां भी हैं, इतनी सी बात है भी लगाने से झगड़ा खत्म ही लगाने से झगड़ा शुरू अब ऐसी स्थिति झगड़ा बढ़ते ही चला गया बढ़ते ही चला गया पार्वती जी ने कहा कि आप वहां रहे और बोले नहीं आपके सामने झगड़ा होता रहा शंकर जी बोले ये झगड़ने वाले दूसरे को बोलने कहां देते हैं विचारवान की बात सुनते कहां है इसलिए जितने मत वाले ये तो मत वाले ही हैं वह नहीं सुनते किसी की शंकर जी बोले जब हमें मौका मिला तो मैंने एक बात कही देखो अनुभवी आदमी की तो एक ही बात होगी एक शंकर जी ने एक ही बात कही उनसे पूछा कि आप बताओ बैकुंठ में कि क्षीर सागर में शंकर जी बोले हरि व्यापक व्यापत हरि व्यापक परमात्मा व्यापक है व्याप्त है वैकुंठ वाले बोले ये भी हम मानते हैं लेकिन बैकुंठ में जरा ज्यादा है क्षेर सागर वाले बोले यही तो हम कह रहे क्षेत्र सागर में जरा ज्यादा वैसे तो सर्वत्र है पर वहां ज्यादा है शंकर जी बोले न ज्यादा न कम हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है आहा इस पंक्ति का कोई अनुभव कर ले या भीतर थोड़ा सा विचार कर ले तो कितना पुलक्ष पुलक से ये मन भर जाता है हर्ष से ये मन भर जाता है कहा सर्वत्र समान है तो भगवान जितने वैकुंठ में हैं, जितने शीर सागर में है अरे चलो जाने दो जितने अयोध्या में हैं, जितने वृंदावन में हैं, उतने ही भगवान अभी यहां इसी समय यहां भी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना लोग बोले ये बात समझ में नहीं आई क्यों बोले मिलेंगे कैसे सो बताओ हैं तो सब जगह मिलेंगे कैसे अब समान व्यापक है ये बात लगी तो लोगों को अटपटी लेकिन माननी पड़ी शंकर जी कह रहे अच्छा एक बात बताओ आप एक छोटा सा उदाहरण है इस बात को समझने के लिए हम लोग मिठाई की दुकान पर जाते हैं कई मिठाइयां रखी है वहां अच्छा दुकान भी मिठाई की है जाते भी मिठाई की दुकान पर एक बात सोचकर बताना कौन सी ऐसी चीज है जिसका नाम मिठाई हो कभी नहीं सोचा होगा आप सोचो ना दुकान मिठाई की है और वहां जाओगे क्या लेना वो मिठाई अगर उस दुकानदार से कहो हमको तो तुम मिठाई दे दो बेचारा चक्कर में पड़ जाए क्योंकि किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है वो दे क्या कौन सी ऐसी चीज है जिसका नाम मिठाई हो तो किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है लेकिन अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई नहीं है किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है पर कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई नहीं है नाम किसी का मिठाई नहीं है लेकिन सब मिठाई है जलेबी रसगुल्ला लड्डू गुलाब जामुन ये अलग अलग नाम और रूप है लेकिन मिठाई एक ही है अच्छा एक बात आपने और देखी होगी एक साथ बैठकर लोग मिठाई खाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई जलेबी खा रहा है कोई लड्डू खा रहा है कोई गुलाब जामुन खा रहा है लेकिन क्या झगड़ते हैं आपस में कि मेरे बगल में बैठ के लड्डू मत खा मैं जलेबी खा रहा हूं तो तू भी खा अरे बेचारी दुकानदार मुश्किल में पड़ जाए वहां बैठने की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी ये तो जलेबी वालों की बेंच है ये लड्डू वालों की मेज है कितने प्रेम से बात करते हैं क्योंकि मन में हम ये जानते हैं कि जलेबी रसगुल्ला लड्डू के नाम रूप अलग अलग हैं पर मिठाई ही हम खा रहे हैं मुझे लगता है धर्म के नाम पर लड़ने वालों में क्या ये मिठाई खाने वालों जितनी भी समझ नहीं है अगर ये यही सोचने जैसे हम सब मिठाई खा रहे हैं कोई जलेबी के रूप में कोई लड्डू के रूप में कोई गुलाब जामुन के रूप में और यही तो उसकी कला है और यही उसका आनंद है अपनी अपनी रुचि है ठीक इसी तरह हम तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं कोई राम के रूप में परमात्मा से जुड़ा श्री राम के रूप में श्री कृष्ण के रूप में गुरुदेव के रूप में दुर्गा जी के रूप में गणेश जी के रूप में अरे आत्मा के रूप में परमात्मा के रूप में जैसी जिसकी मौज हो सब परमात्मा कहीं कितना प्रेम आपस में हो जाए अगर यह बात हमें समझ में आ जाए तो शंकर जी कह रहे सर्वत्र समाना सब मिठाई है नाम रूप अलग है हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है नाम रूप के कारण नाम रूप दुई इस उपाधि शंकर जी समझा रहे थे बड़े प्रेम से लड़ने झगड़ने वाले बोले हा हो गई बात सब समझ लिया मिले कैसे सो बताओ शंकर जी बोले एक ही उपाय हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट प्रकट ही मैं जा मिलते प्रेम से हैं तो बोले प्रेम से मिलते हैं तो कहां जाएं प्रेम करने बोले कहीं नहीं जहां हो वहीं से प्रभु से प्रेम करो जहां प्रेम वहीं परमात्मा प्रकट नहीं अंतर में नहीं बाहर में नहीं आम में है नहीं खास में है न विरक्ति में है विलास में है यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है और प्रार्थना की गई आकाशवाणी हुई डरोमत मैं अवतार लेकर आऊंगा तो रामचरितमानस मानस ने यह कहा कि राम जी साक्षात ब्रह्म तत्व हैं ज्ञानियों की दृष्टि से भक्तों की भावना से भी भगवान हैं और धर्मात्मा जो हैं उनके विचार से राम जी साक्षात धर्म हैं यह है। अब विचार करना कि जो भगवान से जुड़ा है वह धर्मात्मा होगा ही जो भगवान से जुड़ा है वह भक्त होगा ही और जो भगवान से जुड़ा है वह ज्ञानी होगा ही क्योंकि भगवान ही धर्म के रूप हैं भगवान ही भगवान के रूप हैं और भगवान ही ब्रह्म के रूप हैं और भरत जी राम जी के प्रति अनन्य हैं इसीलिए राम जी को वे जब धर्म के रूप में स्मरण करते हैं तो वे धर्मात्मा हो जाते हैं राम जी को भगवान के रूप में देखते हैं तब वे भक्त हो जाते हैं और राम जी को ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं तब वे ज्ञानी हो जाते हैं इसीलिए तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात्त तुम सबू तात्त रामचरण अनुरा सब तरह से साधु हैं वे धर्मात्मा हैं वे भक्त हैं वे ज्ञानी हैं अब एक बात देखो भरत जी में ये तीनों दिखाई देते हैं। ये भूमिका के रूप में मैंने बात कही अब भरत जी में इन तीनों को देखे ज्ञान को भी भक्ति को भी और कर्म कांड को धर्म को अयोध्या में अनर्थ जब से आरंभ हुआ अनर्थ अवध अद जबते कुश गुण खना अभिषेक कर अभिषेक करी अभिषेक कर विधि विप्रजिवाई, दही बहुता सपने आए बुरे सपने आ रहे देखें रात तो भयानक सपना सपने सबको आते लेकिन भरत ये सपने गलत आए हैं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है जाग करें कटकोट कल्पना तो क्या करें धर्म का पालन उस समय पुण्य संचय करें तो रुद्राभिषेक करते हैं शिवा अभिषेक करें विधि नाना ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराते हैं विप्र जीवाई दाना ब्राह्मण भोजन रुद्राभिषेक ये सब करते हैं और मांगई हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई <coughs> बोलो इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े भक्त लेकिन फिर भी व्यवहारिक जीवन में लौकिक विधि का विरोध नहीं करते पालन करते हैं भरत जी जैसे महात्मा की बात इसका अर्थ क्या है कि लौकिक स्तर पर भी जो कर्म कांड की व्यवस्था है उसकी भी मान्यता स्वीकार करने वो इसका पालन करते हैं और हमारे जैसा आदमी कोई कह दे कि सपना अरे संसार ही सपना है काय को परेशान हो हा? कुछ नहीं होगा इससे क्या होगा एक आदमी मर गया बेटे बड़े नास्तिक थे मां ने कहा कि तुम्हारे पिता का शरीर नहीं रहा और तुम लोग कुछ तो करो उनके निमित्त श्रद्धा से श्राद्ध संबंध है ज्यादा नहीं कर कुछ तो करो तो से क्या फायदा होगा वो तो गए जिनके लिए करना था वो तो गए अरे रहते तो करते वो गए हुँ, क्या करना हमें विश्वास नहीं क्या फायदा माने कहा कि तुम्हें नहीं विश्वास पर जो नहीं रहे उनका विश्वास था इसलिए चलो उनके ही विश्वास के नाते कुछ तो कर सत्कर्म कर हम तो कुछ नहीं करेंगे मां ने बहुत समझाया दोनों बेटे मानने के लिए राजी नहीं बड़े बेटे ने छोटे भाई से कहा चल मां जो कहती कुछ तो मान ले मां बोली ज्यादा कुछ मत करो तो उनकी अस्थियां गंगा जी में डाला 16 किलोमीटर दूर है गंगा जी अस्थियां ही गंगा जी में छोड़ दो कुछ तो करो विधि की बैठे बोले ठीक है छोटे भाई से कह दूंगा चला जाएगा छोटे भाई भी हो बड़े भाई कहीं छोटा भाई था वो तो <coughs> <coughs> थैले में डाली अस्तियां चला साइकिल से उन्होंने सोचे क्या ये पुराने लोगों का दिमाग खराब है चलो गया 16 किलोमीटर दूर जाना था 12 किलोमीटर दूर पर एक नाला बहता दिखाई दिया लोगों से पूछा कि नाला कहाँ जा रहा है बोले चार किलोमीटर बाद गंगा जी में मिलता है <coughs> बेटी ने सोचा नाला जाहिरा हमारे जाने की क्या जरूरत है पिता की हस्तियां नाले में छोड़ दी आ गया माँ ने पूछा पिता के पहुंच गई होंगी चिंता मत करो सोचा नए जमाने के लड़के हैं कम बोलते हैं लेकिन आप देखो उस आदमी ने स्वप्न दिया अपनी पत्नी को कैसे मूर्ख बेटे को भेजा मेरी अस्थियां नाले में छोड़कर आ गया तो माने सवेरे बेटे को बुलाकर बहुत डांटा और क्यों ने पिता की अस्थियां नाले में छोड़ाया बेटा थोड़ा घबराया तो फिर बोला किसने कहा तुमसे बोले तुम्हारे पिता ने रात को स्वप्न दिया तो भी उसने अपनी गलती नहीं मानी कहता कि नहीं गलती हो गई कान पकड़ता हूं तो अब बोला सुनो पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा अब मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। ने डाटा कैसी बात करता पिता को पागल कह रहा अभी भी? मरने के बाद भी तो बोला हा पागलपन अभी गया नहीं कहा क्यों बोले बारह किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे चार किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे यह पागलपन नहीं है तो और क्या है बोलो आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है तर्पण भी मिल ही जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है मैं कहता हूं संसार स्वप्न ही सही संसार स्वप्न ही सही पर स्वप्न में अगर बीमार होंगे तो स्वप्न के ही डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी जागृत का डॉक्टर स्वप्न के बीमार को स्वस्थ नहीं कर सकता इसी तरह कांटे से कांटा ही निकलता है तो जो हमारे ऋषियों ने हमें दुख से मुक्त होने के लिए कर्म की विधियां बताई हैं सत्कर्म की विधियां बताई हैं पुण्य अर्जन की विधियां बताई हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए व्यवहार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए एक एक सज्जन थे उन्हें ज्ञान हो गया था वो अद्वैतवादी गुरुजी के पास वेदांत ज्ञान पा लिया उन्हें वो और कोई बातें ही नहीं करते थे हम भी ब्रह्म ब्रह्म सब में ब्रह्म धरती में ब्रह्म आकाश में ब्रह्म खम्भ में ब्रह्म अच्छा मुझे कभी कभी लगता है कि कई लोग यह जानकर भी बहुत परेशान होते हैं मेरे एक परिचित सज्जन थे अब बहुत दिन पहले उनका शरीर नहीं रहा वो हमारे गुरु आश्रम में रहते थे गुरुदेव के यहां तो छत पर खड़े होकर सवेरे लात पटकते छत पर बड़ी जोर से मुक्का बांधते जोर जोर से कहते मैं शरीर नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं और फिर पांव पटकें मैं शरीर नहीं, नहीं हूं नहीं हूं मैं शरीर तो मैंने एक दिन निवेदन किया हमका नहीं हो तो बात खत्म होगी परेशान काहे का हो को तो so, हमसे बोले चुप रहो मैं नहीं हूँ शरीर नहीं हमका नहीं हो तो कोई बात नहीं